भारतीय दर्शन दशम परिच्छेद सांख्य दर्शन सांख्य शास्त्र का स्वरूप पूर्व में अनेक बार यह कहा गया है कि भारतीय दर्शन शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य वही है जो मनुष्य के जीवन का मानसिक जीवन में दुख के अनुभव के साथ ही उसकी निवृत्ति के उपायों के लिए जिज्ञासा भी उत्पन्न होती ही है समय समय पर चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जीवन यात्रा के भिन्न भिन्न स्तरों में साधक को क्रमशः दुख निवृत्ति के कुछ अंशों का अनुभव भी होता ही रहता है और इसी से प्रोत्साहित होकर साधक एक भूमि से दूसरी भूमि पर जाने के लिए प्रयत्न करता रहता है यह तो मनुष्य जीवन का व्यावहारिक रूप है यही बात सिद्धांत रूप में हमारे दर्शनों में भी है पहला पहले कहा गया है कि परम पर की प्राप्ति तथा दुःख की आत्यंतिक निवृत्ति आत्मा के दर्शन से ही होती है अतएव आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए अभी तक यह देखने में आया है कि सभी दर्शनों में प्रधानता आत्मा के ज्ञान को ही दी गई है वेद तथा उपनिषदों में तो आत्मा के संबंध में बहुत सी बातें कही गई हैं, किंतु वहाँ किसी एक क्रम के अनुसार विचार नहीं है जब हम वर्गीकरण के अनुसार आत्मा के संबंध में विचार करते हैं तब हमें आत्मा के स्वरूप का क्रमिक ज्ञान होना होता है चारवाक ने आत्मा के अस्तित्व को माना है किंतु उसे वे भूत तथा भौतिकों से पृथक नहीं कर पाए जैनों ने आत्मा के पृथक अस्तित्व को स्वीकार किया तथा उसे उपयोगमय भी माना परंतु आत्मा को सावयव देह परिमाण आदि भौतिक धर्म से छुटकारा नहीं मिला ने आत्मा को चित्त के समान स्वीकार किया आत्मा आत्मारूपी पृथक तत्व केसा ने भी आत्मा की पृथक सत्ता मानी आत्मा का अपना स्वरूप है यह भी मीमांसा ने स्वीकार किया ज्ञान को स्वप्रकाश तथा नित्य भी मीमांसा ने स्वीकार किया आत्मा के संबंध में विभुत्व तथा नित्यत्व को छोड़कर और कोई विशेष सूक्ष्म विचार नहीं किया यद्यपि इन लोगों ने भूत तथा भौतिकों से पृथक उसकी सत्ता स्थिर की फिर भी आत्मा द्रव्य ही रही और एक प्रकार से जड़त्व से छुटकारा नहीं पा सकी इस आत्मा के विशेष ज्ञान से आत्मा एक पृथक सत है ऐसा ज्ञान साधक को होता है किंतु इससे संतोष नहीं होता अतएव इसके संबंध में विशेष खोज करने के लिए साधक आगे बढ़ता है अर्थात न्याय में मानसा की व्यावहारिक भूमि से ऊंचे स्तर की तरफ वह चलता है यद्यपि परम पद के पहुंचने के मार्ग में प्रत्येक बिंदु एक भिन्न स्तर है वहां से एक भिन्न रूप में आत्मा के स्वरूप ज्ञान का ज्ञान होता है और वही एक दर्शन शास्त्र हो जाता है तथापि सभी स्तरों का यहाँ विचार करना सरल और संभव नहीं है इसीलिए मुख्य मुख्य भूमियों से ही आत्मा के स्वरूप का विचार किया जा रहा है अवान्तर भूमियों का विचार छोड़कर हम उस स्तर के यहाँ विचार करने जा रहे हैं जिसे सांख्य तथा योग के नाम से प्रसिद्धि मिली है